महेश चिंता सन्दान पादागुजरे नह प्रियंजाच प्रणमा यदनुग्रह तो झुको भविषम सर्वे श्रीमद्दल्ल ज्ञान शाखया चुंगे समस्म श्रीपुर नम न शिश लीलाक्षी लक्ष्मीसहस्रधी रात्रि चतुर्भ चतुर्भ चतुर्वेशन दीपिका में पिछली बार इकतीसवीं तारीखा से विषय का निरूपण हुआ था उसमें प्रपत्ति मार्ग में जो दीक्षित हुए हैं यानी शरण मार्ग की दीक्षा जिन्होंने ली है उन वैष्णवों को क्या कर्तव्य है इस जिसमें व्रतोत्सव पंचयज्ञ तीर्थवा वैष्णव तिलक आदि बाह्य चिन्ह और अन्य आंतरचि उनको धारण करना चाहिए ये बात अब यहाँ से इकतीसवी कारिका से गोपीनाथ तो जी निरूपण करेंगे इकतीसवी कारिका में ये देखा की हमें विष्णु पंचक व्रत करने चाहिए यानी एक वर्ष में आने वाली 24 एकादशियां अधिक तो एक माप हो तो दो तो तो और यानी छब्बीस एकादशी के व्रत और चार जयंती राम वामन ऋषि और कृष्ण इनके जन्मोत्सव पर ये जो व्रतोत्सव है वो शुद्ध तिथि में करने चाहिए शुद्ध तिथि का मतलब है सूर्योदय के समय जो तिथि हो उस तिथि को दिन की शुद्ध तिथि मानी जाती है सूर्योदय के काल में कुछ मिनटों तक कोई एक तिथि है और कुछ मिनटों के बाद दूसरी तिथि आ जाती है वो भले ही पूरे दिन रहे पर उस दिन की तिथि वही मानी जाएगी जिस सूर्योदय की वकत जो तिथि हो तो ऐसे शुद्ध तिथियों में हमें व्रत करने चाहिए इसी तरह जयंती व्रत भी शुद्ध तिथि में करने चाहिए उसके बाद 32वीं कार्य में यह कहा गया कि वर्ष के जितने भी उत्सव आते हैं वो वैष्णव उत्सव उत्सव तो हम अगर धर्म सिंधु निर्णय सिंधु ऐसे जो निर्णय ग्रंथ हम देखे हैं धर्मशास्त्र के तो वर्ष का एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा कि जिस दिन कोई ना कोई उत्सव व्रत ऐसा कुछ न हो तो शास्त्र में व्यवस्था यही की यही है कि जो कहा गया है शास्त्र में वो मनुष्य के कल्याण के लिए है पर जितना कहा है वो सब सभी को नहीं करना होता है जो जिस संप्रदाय में दीक्षित है या जो जिस देव का आराधक है उसे उसी देव से संबंधित व्रतोत्सव करने चाहिए सभी देव के व्रतोत्सव सभी को करना ऐसा कोई राष्ट्र में विधान नहीं तो हमने देखा था प्राथमिक अध्ययन में मुख्य रूप से वैष्णव शैव और शक्ति की उपासना ऐसे तीन तरह की उपासना आराधना चलती है और भी हो सकती है पर मुख्य रूप से इनका प्रचलन है तो वैष्णवों को विष्णु संबंधी व्रतोत्सव करने चाहिए शैव हो उनको शिव संबंधी करने चाहिए इसी तरह जो देवी की उपासना है उनको शक्ति संबंधी नवरात्रि आदि करने चाहिए श्री गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि वर्ष भर के उत्सव भी हमें करने चाहिए वो उत्सव शास्त्र वर्णित भी होते हैं संप्रदाय की परंपरा में भी उत्सव बताए गए हैं की परंपरा में भी कहे गए हैं और इसी तरह कभी कभी वास्तविक उत्सव भी होते हैं यानी हमारे मन में जो उत्सव होते हैं तो ऐसे जिसे हम मनोरथ के रूप में जानते हैं उन सबको भी हमें प्रभु को अर्पित करने चाहिए और उसमें श्री गोपीनाथ जी ने बहुत ही सावधानी से एक पद का प्रयोग किया है अनुकूलानी उत्सवानी जो अनुकूल हो यानी हमारे अनुकूल हो इस तरह से उसका अर्थ लिया जाए तो ऐसा मतलब होता है कि हम वैष्णव हैं, तो शास्त्र में वर्णित तो जो वैष्णव के अनुकूल व्रतोत्सव है वो हमें करने चाहिए और अगर अनुकूलानी का मतलब हमारी शक्ति सामर्थ्य से है तो उत्सव तो कई आते हैं पर सभी उत्सवों को करने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं होती है तो जिनको करने की सामर्थ्य हमारे अंदर है उनको हमें करना चाहिए यानी हमारे अनुकूल जो उत्सव है उनको हम मनाएं, और इसे हम देख सकते हैं कि अगर हम हमारी जो सेवा प्रणाली का की प्राचीन पुस्तकों को हम देखें तो उसमें दिन प्रतिदिन ऐसे ऐसे सब उत्सव मनोरथ क्योंकि तो वो प्रणालिका है वो जिस किसी आचार्य वंशज के घर की प्रणालिका होती और उसमें पूर्व में जिन जिन आचार्यों ने जिन जिन दिनों में ठाकुर जी को कोई विशेष मनोरथ या कुछ विशेष उत्सव आदि किए हों तो वो प्रणालिका में जुड़ते जाते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जिस घर की प्रणालिका है वहां वो सभी दिन हर साल वो उत्सव तो मनाये जाते हैं जैसे छप्पनभोग का उत्सव ऐसा किसी दिन आ गया तो वो उस पर परिवार में कभी ठाकुर जी को छप्पन आया गया होगा तो उस दिन को याद रखकर और उसमें प्रणालिका में जोड़ दिया गया तो उस दिन छप्पनभोग नहीं धराया जाता है जब वो उत्सव आता है तो उसको याद किया जाता है भोग में जी जो हैं, हैं, वो वो कुछ विषय से उस उस दिन दिन को को याद करके। उसमें भावना ये रही है कि समर्पित किया गया उत्सव तो ठाकुर जी को भी वो बात याद रहती है कि उस उस इतने साल पहले ऐसा हुआ तो ठाकुर जी याद करते हैं तो ठाकुर जी को संद करने के लिए हमारे से जो दिन बन जाता है वो दोबारा करने की इच्छा हो तो भी किया जा सकता है तो, ये तो जो है उत्सव हमारे मन में होने वाले उत्सव हैं, या हमारे परिवारजनों के मन में होने वाले उत्सव हैं, उनको भी प्रभु को अर्पित करने चाहिए जो अनुकूल ये दो कारि हमने पिछली बार की थी अब आगे तैतीसवीं कारिग आय श्राद्धा चोत्तम वैश्वदेवंच दैवकं हरे प्रसादतुरिया सतत्तृप्तिरुत्तमा आगे जो द्विज वैष्णव हैं उनको कौन कौन से शास्त्रीय कर्म करने चाहिए कर्म उसमें ये कहा गया स्ना संध्या जपो होम स्वाध्याय पितृतर्पण और वैश्वदेव दी चा तो पितृ तर्पण वैश्वेव की अर्चना ये होने के कारण हमें प्राप्त होती है यानी श्राद तर्पण तर्पण तो नित्य होता है श्राद्ध तो नित्य नहीं होता है तर्पण में कोई विशेष पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती केवल जल से ही तर्पण होता है तो उसके विषय में यहां को स्पष्टता नहीं है पर इतनी परंपरा में ये बात कही गई है कि हम संध्या करें या तर्पण करें तो ठाकुर जी के स्नान का धारी का जल को प्रसादित उसी से करना चाहिए ये परंपरा तो सभी जगह उसका अनुसरण होता है श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन और वस्त्रदान आसन का और ये सब बड़े बड़े मात्रा पे होता है तो उस स्थिति में श्री गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि उत्तम श्राद्धानी वैश्वदेवम देवकम च हरे प्रसाद सत् जो ऐसे उत्तम श्राद्ध होते हैं हमारे पूर्वजों के वो श्राद्ध और जो विश्वदेव होते हैं वो विश्वदेव संबंधी जो भी बलि कर्म होता है वो सब हमें प्रभु के प्रसाद महाप्रसाद से हमें करना चाहिए यानी श्राद्ध की विधि अगर आप लोगों ने किसी ने देखी हो तो जैसे हम किसी अतिथि को बुलाते हैं उसको अच्छा स्नान के लिए जल अनुकूल देते हैं वस्त्र पहनने के लिए देते हैं उसके बाद आसन बिछाकर सम्मानपूर्वक उनको भोजन कराते हैं भोजन कराने के बाद उनको काम्बुल आदि देते हैं सुपारी तो मुख शुद्धि के लिए ये सब जो किया जाता है वो हमारे जो सदगत होते हैं उनको निमंत्रित कर भावना से वहां आसन बिछाकर उनको भोग जाता है। वो प्रत्यक्ष श्राद्ध का प्रकार और वो जो पितरों ने जो भोग उसका किया है उसके बाद वो गोगरास में जाता है उतना ही मात्रा में एक गोगरास अलग भी निकलता है और श्राद्ध के अंग एक ब्राह्मण जितनी हमारी शक्ति हो उसके अंग तो का हमारे जो पितृगण हैं उनके लिए तीसरा ब्राह्मण का ऐसे तीन भोजन का क्रम है वो पूरा रहता है और उन दिनों में कुड़द की वस्तु और खीर हुआ ये जो परंपरा से और जो कोलू का साग होता है कोलू कोडू चुप्योल तो वो सब उन दिनों में के दिनों में प्रशस्त माना जाता है तो जब श्राद्ध होता है तब वो श्राद्ध निमित्त ठाकुर जी को ये सब सामग्री भी भोग में अरोध का भोजन और श्राद्ध की विधि होती है तो ये जो परंपरा वो है वो श्री गोपीनाथ जी यहाँ आज्ञा करते हैं कि उत्तमान एक श्राद्धानी वैश्व देव देव प्रसाद तत्व प्रभु के अपने सेव प्रभु के महाप्रसाद से इनको करना चाहिए इसी तरह जो जिनका श्राद्ध है उनको जब निमंत्रित किया जाता है तब सेव पूजा में जैसे पंचोपचार पुरुषोपचार पूजन होते हैं उस तरह वहां पितु का भी पूजन होता है इसलिए गंध अक्षत धूप दीप और और ये सब जो भी होते हैं, वो भी तब उसमें प्रयोग में आते हैं उनमें भी ठाकुर जी की प्रसादी माला के फूल हो ठाकुर जी के आरती की बाती बाट हो उसी को दीप हो ठाकुर जी को राजभवन में करते हैं, तो वो रूप ही वहां भी आए। ऐसे जो जो भी पदार्थ प्रभु संबंधित महाप्रसाद के रूप में वो वहां रखे जाते हैं ये श्राद्ध की परंपरा है और इसी तरह जो विश्व देव संबंधी होते हैं उसमें भी वो करना चाहिए तात्पर्य यह है कि जो भी लौकिक और वैदिक जो कर्म हम करते हैं वो प्रभु के महाप्रसाद से हमें करना चाहिए ये उसका साथ है तथ तृप्तिर अनुत्तमा ऐसा करने से ये होता है कि उत्तम प्रकार से वो तृप्त होते हैं तो वैसे लौकिक मनुष्य जो वैष्णव नहीं हो जिनके घर प्रभु नहीं विराजते हो ऐसे लोगों के यहाँ अगर ऐसे कोई शास्त्रीय कर्म आते हैं तो पितृगण को और देवताओं को प्रभु का महाप्रसाद नहीं मिलता है पर जिनके पास ठाकुर जी विराजते हैं ऐसे वैष्णवों के घर कोई प्रसंग आता है तब देवताओं को भी महाप्रसाद मिलता है तो महाप्रसाद के कारण उन देवताओं को और लोगों से अधिक संतुष्टि होती है ये तात्पर्य इसी तरह आगे के चौतीसवी कार्य में आगे है करते हैं कि प्रसादों की प्रसादोपी बलिकार स्वात्म संस्कार अन्न्य चाप मनश्चा तत्संस्कारण तत्पर अब बलिकर्म होते हैं जिसको हम गोबरास आदि कहते हैं तो वो बलिकारों भी प्रभु के महाप्रसाद से ही करने चाहिए यानी गोगराज भी हमें प्रभु के महाप्रसाद में से देना चाहिए इसी तरह वो स्वात्म संस्कार है ऐसा श्री गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं यानी हमारी जो आत्मा है उसका वो संस्कार है उसको वो पवित्र करने वाला है संस्कार जो है वो पावत होता है तो जितने भी संस्कार होते हैं उसका और कोई फल हो या न हो वो पवित्रता हमारे भीतर लाता है इसलिए कहते हैं कि महाप्रसाद से उन बलि कार्य को करने चाहिए अब ये बलि के भीतर हम देवों के संबंधी भी बलि कर्म होते हैं अतिथि संबंध भी होते हैं गाय कुत्ते कौए इनके संबंध में भी वो बलिकर्म होते हैं So, आगे जाकर उसको और स्पष्ट करेंगे पर ये जितने भी बल कर्म है वो संस्कार रूप हैं अन्नस्य है तत्पर अब जो प्रभु को हम अंगीकार कराते हैं वो तो पवित्र होते ही हैं और जब उस महाप्रसाद को हम लेते हैं तब हमारी भी दे इंद्रिया वो भी पवित्र होती है तो इन दोनों के जो संस्कार है पवित्रता है उसको ध्यान में रखकर हमें इसमें प्रवृत्त तत्व होना चाहिए उसी को स्पष्ट करते हैं विप्रा गावो हरे भक्ता सदा पूज्या हरे प्रिया गृह सूज्यो दीनो दयास्पद विप्रा गाव हरे भक्ता यस्मा हरे प्रिया ब्राह्मण गाय भगवत भक्त ये भगवान को प्रिय होते हैं इसलिए सदा ये पूज्या इनको सदा पूज्य जानने चाहिए इनको सदा आदर देना चाहिए इसी तरह गृहस्थ अतिथि पूज्यो भवती गृहस्थ होते हैं उनको अतिथि को भी पूज्य मानना चाहिए और जो दीन होते हैं उनके ऊपर उदयास्पद होते हैं तो गृहस्थ को ये चाहिए कि अतिथि आए तो उसको पूंजी भाव से उसका समाधान करें सत्कार करें और इसी तरह अगर कोई याचक आए तो उसके ऊपर भी दया भाव रखते हुए तो यथाशक्ति सहयोग दे तो इन सभी में नियम यही है हरे प्रसाद तख्त प्रभु का महाप्रसाद है उसी से यही सब हमें करना है यानी गाय संबंधी हो ब्राह्मण संबंधी हो भक्त संबंधी हो अतिथि हो या दीन दुखी कोई उन सब पे प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो हमें प्रभु के महाप्रसाद से ही उसका निर्वाह करना चाहिए सिद्धांत में जो तस्माद आदव सर्व कार्य सर्व वस्तु समर्पणम ये जो कहा गया है तो प्रभु को पहले सभी सर्व कार्य में सर्व कार्य के आरम्भ में प्रभु को अर्पण करना है और उसके बाद वो सब कार्य हमें करने हैं तो वो कौन कौन से कार्य हैं? वो श्री जी हमें गिना रहे हैं ऐसे कौन कौन से कार्य क्योंकि सामान्यतः हमारी ऐसी समझ होती है कि कोई देव कार्य होते हैं तो वो एक देव का दूसरे देव को हम कैसे करें वो तो उसमें उपयोग में आ चुका है तो अगर के मन में ऐसी समझ है कि कृष्ण एक देव है अब हमें कहीं गणेश स्थापन या कोई ग्रहों की शांति का प्रयोग या वास्तु का प्रयोग हम कर रहे हैं तो वहां भी अन्य देवों की उपासना भोग नैवेद्य सब होंगे तो एक देव का नैवेद्य हो चुका वो देव नैवेद्य उस तो देव का प्रसादी किसी दूसरे देव को नहीं दिया जाता है उसको नया लाकर दिया जाता है तो प्रभु भी देव है और वो भी देव है हमारे ठाकुर जी को जो भी समर्पित है वो दूसरे देव को काम नहीं आ सकता है ऐसा अगर कोई सोचता है तो वहां ये बात कही गई कि नमतम देव देव के सामी गुप्त समर्पणम ये जो भगवान है वो तो देव नहीं देवों के देव है यानी देवों के भी पूज्य हैं तो अन्य देव है वो प्रभु के सेवक होने के कारण प्रभु का महाप्रसाद बनते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं इसलिए उसमें हमारे मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए ये बात सही है कि अगर किसी ग्रह की पूजा हो रही हो और किसी गणेश की पूजा होती हो तो गणेश को धरी हुई नैवेद्य है वो ग्रहों को नहीं दिया जा सकता है या ग्रहों का जो प्रसाद है वो उससे गणेश की पूजा नहीं हो सकती है वो क्योंकि एक समान कक्षा ऊपर सब देव होते हैं तो उनमें एक दूसरे की वस्तु एक दूसरे के काम में नहीं आती है पर जो देवादिदेव है उनका महाप्रसाद है उससे तो किसी भी देव की पूजा में उसका उपयोग किया जा सकता है इसके बाद ये जो नितिन नैमितिक कर्म जो हमारे हैं उनके संबंध में निर्णय देने के बाद छत्तीसवी कार्य में आप समझाते हैं जगन्नाथ से द्वारिकायाम श्रीरंगे ब्रज मंडले यत्र पूजा प्रवाह त्या तत्तिष्ठे च तत्पर ये जो घर भगवत सिवा का जिनको सौकर्य नहीं है इसकी अनुकूलता नहीं है ऐसे लोगों के लिए ये श्री गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि जगन्नाथपुरी द्वारिका दक्षिण में श्रीरंगजी इसी तरह वृजमंडल ये ऐसे जो प्रभु संबंधी तीर्थ हैं वैष्णव तीर्थ वहां प्रभु का पूजा प्रवाह जहां पर चल रहा हो वहां भगवत पारायण होकर रहे तो शरणागत भक्त को जिसको घर में भगवत सेवा भगवत भक्ति की अनुकूलता नहीं है उसे ऐसे तीर्थों का सेवन या तीर्थों में बसते हुए वहां जो भगवत सेवा होती है भगवत पूजा होती है उसमें तत्पर होने के लिए श्री गोपीनाथ समझाते हैं, तो ये बात महाप्रभु ने भी साधन प्रकरण में इन्हीं शब्दों में कही है एकाक्षमें परिवर्तन है केवल ये जो तीर्थवाद है वो दो तरह से होता है एक तो क्वचित तीर्थवास करें हम और एक सदा तीर्थवास करें तो पुराने समय में ऐसे लोग होते थे आज भी होते हैं कि जो अपना घर संसार छोड़कर और सदा ही तीर्थ में बस जाते हैं तो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि कुछ कुछ समय में तीर्थों में जाकर वहां का पर्यटन कर और फिर वापस अपने संसार में आ जाते हैं। वो जिससे जिसकी जैसी स्थिति हो वो हो सकता है दो तो तीन दिन पहले मैंने कहा था कि हमारे परिवार में मातृ पक्ष में कुछ ऐसी कुल परंपरा रही है कि तीन चार पीढ़ी से परिवार में से कोई न कोई एक सदस्य अचानक गायब हो जाता है कभी मिलता ही नहीं कहा गया तो अब वो कहा हमें तो पता नहीं कहाँ गए किसी को मिला नहीं है पर हो सकता है कि ऐसे किसी वचनों से प्रेरणा लेकर और उनके भीतर भी ऐसी इच्छा हो जाती होगी कि अब चलो बहुत घर परिवार में जी लिए अब एकांत वास करें या तीर्थवास करें तो हमारे मामा हैं वो दशहरा पर चले गए थे तो अभी पता तो नहीं कई साल हो गए दस साल तो, तो ही हो ही होगी ज्यादा तो ऐसे लोगों को होती है तो ऐसे तीर्थवास पर उसके नियम बताए गए हैं और तीर्थाटन के भी नियम महाप्रभु ने साधन प्रकरण बताए वो भी देखना कि जब हम तीर्थ यात्रा करें तो उस समय तो फिर तीर्थ यात्रा ऐसी होती थी कि आदमी अपना सब कुछ धन संपत्ति यात्रा में जितना खर्च चाहिए वो सब भी लेकर जा सके ऐसा संभव नहीं हो पाता था इसलिए पुराने समय में तीर्थ में भोजनालय जो धनिक होते थे वो उनकी ओर से ऐसे भोजनालय चलते थे जहाँ यात्री निशुल्क भोजन कर पाते थे इसी तरह ऐसी धर्मशाला आश्रय स्थान भी होते थे कि जहाँ सब लोग निशुल्क रह सके उसको बौद्ध शास्त्र में पुण्य का कर्म माना गया किसी तरह जल की उपलब्धि भी मार्ग में और तीर्थों में नहीं होती तो वहाँ बावड़ी वा, प्याव, ये सब भी कुछ में लोग करते थे अब इन दिनों में तो सब साधन बहुत उपलब्ध होने के कारण तीर्थ यात्रा इतनी दुर्गम नहीं रह गई है तो पर साथ, साथ ये भी हो गया है कि वो जो सुविधा बढ़ने के कारण पहले जो इतनी सात्विक वृत्ति वाले और तपस्या की वृत्ति से जो जाते थे उसके बजाय लोग आनंद प्रमोद के लिए जाते हो गए हैं उसके कारण वासी तीर्थों का माहौल बिगड़ गया है तो ये जो आज्ञा कर रहे हैं या छत्तीसवीकारिका में और आगे भी सैंतीसवी कारिका में उसमें कृष्णाश्रय में से महाप्रभु जी ने जो परिस्थिति आज के समय में बतलाई है उसे हमें ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों का अनुसरण करना है या नहीं करना है तो जगन्नाथ द्वारिकायाम श्रीरंगे पूजा जमंडल यवाह तत्परह इसमें जो मुख्य बात श्री गोपीनाथ जी समझा रहे हैं वो तत्पर तिष्ठ इस बात की ऊपर है जो स्थान है वो तो ऐसे ही गिना दिए हैं और इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई स्थान के विषय में आग्रह हो ब्रज मंडल में ही रहो या द्वारिका में ही रहो यत्र पूजा प्रवास क्षेत्र क्षेत्र वैष्णव क्षेत्र होना चाहिए क्योंकि हम वैष्णव है तो वैष्णव परंपरा के अनुकूल स्थान की पसंदी होनी चाहिए तो ऐसा नहीं होगा कि भाई हम चलो यत्र पूजा प्रवास या तो शिर्डी के साई बाबा में वहां जाकर रह जाए या शनि सिंगाड़ा में जाकर रह जाए या रामदेव कोई उसके यहाँ जाकर रह जाए वो परंपरा के अनुरूप वो स्थान नहीं है एकांत एक हो सकता है भाव सुविधाएं हो सकती है तो जब शरणागत भक्त अपने घर में अपने भक्ति भाव और शरणागति के भाव को नहीं निभा पा रहा है और उसे अपने भाव की वृद्धि के लिए या भाव को टिकाए रखने के लिए किसी बाहरी सहारे की जरूरत है तो उसे ऐसा स्थान पूजना चाहिए कि जहां से वो कुछ प्राप्त कर सके तो उस विषय में स्थान का आग्रह नहीं है ये मैंने पहले भी एक दो बार कहा था कि उपलक्षण है उपलक्षण का मतलब लक्षण का मतलब तो यही इसके अलावा और कोई नहीं बिना दिया गया था नियम हो गया वो तो उपलक्षण का मतलब ये है कि ये और ऐसे दूसरे जो भी कोई और हो उनको भी कहा कल ऐसी भी एक परंपरा चली है कि लोग पुराने जो तीर्थ हैं उन तीर्थों में जब लोगों को किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं या उनमें वहां जाकर उनकी भावना संतुष्ट नहीं होती तो लोग अपने अनुरूप माहौल कोई और, और जगह पर बना लेते हैं जैसे यहां सर्केश गांधीनगर हाईवे पर जाएं, तो वहां वैष्णव देवी बनी हुई मिल जाएगी उमरेट में जाए तो वहां गिर जी बने मिल जाएंगे कहीं जाके आजकल कुश्ती मार्ग में भी ये चला है कि कुश्ती मार्ग के पांच तत्व जहां एक साथ मिल जाए ऐसी हवेलिया तो तुमको अब बैठक में नहीं भटकना पड़ेगा वहीं पर तुमको जारी भी वरने मिल जाएगी वहीं तुमको गिरिराज जी मिल जाएंगे वहां तुमको यमुना जी भी मिल जाएंगे ठाकुर जी मिल जाएंगे और पांचवा कौन सा तत्व होता है पांच तत्व में क्या क्या होता है यमुना जी वहां जी गिरिराज जी ठाकुर तो जी तो चार भी एक ठाकुर जी यमुना जी स्टिल <laughs> होगा कोई पांचवा तत्व वो जो पांचवा तत्व है जो जिसका घोड़ है उसमें तो कुछ और ही तत्व हैं कुष्टि मार्ग ना पांच तत्व नित्य गाइए जी है ना वो एवं पांच कया कई वादा नहीं पर कहने का मतलब ये है कि, कि लोग जब वो जो तीर्थ है वो या तो दुर्गम हो गए हैं या उनकी जो आवश्यकता है तीर्थों से वो आवश्यकता की वो पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तब वो तीर्थों को बना लेते हैं चलो यहाँ जाते हैं हमें अच्छा लगता है व्रजभूमि से पांचवा हाँ ब्रजरज जी है कोई सुनील शाह है वो बता रहे हैं कि ब्रजरूमि तो ब्रजभूमि चलो हो गए तो आज अब नींद अच्छी आई गिर पूरी हमनाथ जी उसमें खास है और बैठे ब्रजभूमि भी पूरी हाँ उसकी पोटली हाँ ब्रज की पोटली लेकर रखते अब आगे गंगादी तीर्थ वर्य यथा चित्तम न दुष्यति श्रवणाद्य भजे देव श्री भागवत तत्पर अब इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं जो सिद्धांत मुक्तावली में श्री महाप्रभु जी ने कहा है कि ज्ञानाभावे भावे पुष्टि मार्गी मर्यादा सस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्पर तो उसी क्वेश्चन में श्री गोपीनाथ जी भी समझाते हैं कि गंगा जी जैसे जो श्रेष्ठ तीर्थ है उनमें तीर्थों में हमारी बुद्धि भुष्ट, दूषित न हो यानी उनका अनादर न हो उस तरह से भागवत तत्पर होते हुए प्रभु संबंधी श्रवण कीर्तन आदि करते करते हमें प्रभु की भक्ति भजन करना चाहिए ये शरणागत उसी की बात हो रही है कि जो अपने घर में भगवत में तत्पर हो सके ऐसा नहीं है या उसके स्थान में उसे भगवत का संघ प्राप्त नहीं हो रहा है परिचर्या प्राप्त नहीं हो रही है उसके लिए कहा जाए तीर्थों में हम जाएं तो जैसे लोग जहां तीर्थ नहीं है ऐसे अपने ही स्थानों में भी कुछ लोग ऐसा कुछ करते हैं और जो बड़े बड़े तीर्थ हैं वहां सब लोगों ने अपने मठ आश्रम और ऐसे स्थान बनाए हैं क्योंकि वहां जाने पर जो तीर्थ होते हैं उसमें हर तरह के लोग आते हैं तो कोई एक निश्चित विचारधारा को जो अनुसरण कर रहा है उसे सभी लोगों से मिलने में कोई उससे उसका हेतु सिद्ध नहीं होता है वो ये चाहता है कि मैं वहां जाऊं तो मुझे वैष्णव हो शिव भक्त चाहेगा कि मैं वहां जाऊं तो मुझे शिव भक्त को कर्मी प्राप्त तो सब लोग ऐसे स्थानों पर जाकर भी अपने ही जो विचार से समर्थन रखते हों या अपने ही समान भाव वाले हों रुचि वाले हों ऐसे लोग को चाहते हैं तो लोग ऐसे स्थानों में अपने मठ आदि बना लेते हैं फिर वहां अब जैसे शंकर मठ है तो अपने आप ही शंकर से संबंधित लोग वहां एकजुट हो जाते हैं गीता मंदिर बन जाता है तो गीता संबंधित लोग है वो जाते हैं ऐसे सन्यासी लोग अपना बना लेते हैं सब, समाज लोग अपने अपने स्थान बना लेते हैं तो इस तरह से अभी कुछ समय पहले हम कश्मीर में गए थे तो वहां पर कश्मीर में वैसे अपने हिंदुस्थान क्योंकि दो तीन दो हजार वर्ष तो कम से कम बीत गए जहां हिन्दुस्तान मतलब कश्मीर में हिंदुओं का सफाया हो गया पुराने स्थान हैं वहाँ सब सूर्य मंदिर हैं बहुत सूर्य मंदिर हैं कश्मीर में और देवियों के भी बहुत से स्थान हैं शिवजी के भी स्थान हैं और विष्णु के भी मंदिर पुराने यानी दो ढाई हजार वर्ष पुराने काश्मीर शय जो दर्शन है वो तो उसका जन्म स्थान ही कश्मीर रहा है श्रीनगर से जो अभिनव गुप्त हमारे यहाँ का संस्कृत का महान पंडित हुआ वो भी श्रीनगर में ही वो पैदा हुआ तो जब फारूक अब्दाल का बाप जब कश्मीर में था उस समय सब हिंदुओं को वहां से मार भगाया गया कश्मीरी पंडित लोग जब वहां से भाग के गए कई लोगों की कत्ल भी कई हजार लोगों को काट कर मार गया था उन्होंने फिर जितने भी पुराने हिंदुस्थान वहां थे पवित्र वहां मारे गए जो पूर्वज थे उनकी स्मृति में ऐसे ऐसे स्थान बनाए उनमें से एक ज्येष्ठा देवी का मंदिर है वहां जितने भी मंदिर हैं और तीर्थ हैं, वो यानी झरना झरना तो नहीं बस झरा गुजराती में जो कहते हैं जमीन में से पानी जो निकल के बाहर आता है ऐसे तो जो कुदरती जल के स्रोत हैं, हिंदू धर्म में बिना जल के ही नहीं है वो उनको वो पवित्र स्थान मानते हैं तो वहां उन्होंने देवी का ज्येष्ठा नाम की देवी है ऐसे ही वहाँ एक शीर भवानी है कई देवियां और जितने भी नाग हैं, वो नाग भी उन्हीं चश्मों को ही नाग बोलते हैं वहाँ तो अंदर से जल स्रोत के रूप में बाहर आता है तो वहाँ वहा अनंतनाग जैसे है वहाँ सिखों का भी है सूर्य मंदिर भी है वो सब हमारे तीर्थ हैं। वहां पर इन लोगों ने हिंदुओं ने अपने अपने पूर्वजों की और मारे गए शहीद है उनकी स्मृति में मंदिर बनाए हैं सहनी की और भंडारा की व्यवस्था ये भी है तो ये ऐसे स्थान है अभी ये कोई पुराण प्रसिद्ध स्थान नहीं है तो जहां रह रहे हैं वहां हमें हमारी भावना के अनुरूप कुछ चाहिए कहाँ हम श्रात करें कहा उत्सव तो ऐसा कर हैं। अब जयपुर जैसा स्थान है वहां कोई पुराण प्रसिद्ध स्थान नहीं है तो वहां जो एक लोकल एक जो छोटी सी नदी निकलती है उस नदी के निकलने का स्थान है वहाँ उन्होंने अच्छे अच्छे जरूे और बड़े महल बना दिए हैं दो तो चार पांच मंदिर बन गए तो पूरे शहर के लोग है वो अपने जो भी धार्मिक उत्सव है वो वहां जाकर मनाते हैं गलता जी जिसे बोलते हैं तो ये ऐसे तीर्थ हैं कि जहां पर पुराण प्रसिद्ध वो स्थान नहीं है कोई ऋषि मुनि संबंधी भी नहीं है कोई ऐसी कोई यज्ञ या ऐसी चमत्कारिक घटना वहां हुई हो ऐसा भी नहीं है तो लोगों ने एक अपने घर गृहस्थी से हटकर दूर कोई ऐसा पवित्र प्राकृतिक स्थान जहाँ जाकर हम तो कुछ भी यज्ञ आदि कार्य ध्यान श्रा तर्पण आदि कर्म कर सकें या कथा प्रवचन हो सके ऐसा स्थान उन्होंने बनाया तो इन दिनों में अब जो पुराने तीर्थ हैं कि पर कृष्णाश्रय में कहे हुए कली के दोषों का प्रवेश हो गया है ऐसों का सेवन करने पर और अधिक चित्र में दोष आते हैं उसके स्थान पर लोगों ने ये पसंद किया है कि हम अपने ही ढंग से कुछ तीर्थों को हम बना लेनों का निर्माण करें जो इन दूषणों से मुक्त हो और हम अपने अनुकूल कुछ कर्म क्रिया करते तो तात्पर्य ये है कि हमें भगवत पारायण भागवत पारायण होना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर शरणागति का भाव प्रभु के महत्व का भाव और प्रभु के प्रति भक्ति का भाव निरंतर बढ़ता रहे तो प्रपन्न को ये करना चाहिए <laughs> उसके बाद पुनः अड़तीसवी कालिका में आंतर और बाह्य जो हमारे चिन्ह होते हैं उनके बारे में आज्ञा करते हैं ऊर्ज कुणी मृद मुद्रासी कामयांतराणी स्यु भक्ते शांति विरक्त पूर्व कुंडराणी यहां बहुवचन दिया है यानी बारहे अंगों पर उर्दू कुंड तिलक किया जाता है इसलिए यहाँ बहुवचन केवल मस्तक पर नहीं तो शास्त्र के अनुसार जो संभव हो ऐसे उर्दू कुंड तिलक मृण मुद्रा मृत यानी मिट्टी गोपी चंदन उससे मुद्रा धारण की जाती है वो मुद्रा तांत्रिक जो वैष्णव परंपरा के अनुसार विष्णु द्वादशाक्षर मंत्र है उसकी भी होती है अष्टाक्षर मंत्र की भी होती है और उसके अलावा शंख चक्र ये जो प्रभु के आयुष हैं वो भी मुद्रा के रूप में धारण किए जाते हैं और सृत यानी माला कंठी वो तुलसी जी के काष्ठ की उसे भी धारण करना चाहिए ये सब बाह्यन कहानी बाहन और शांति और विरक्त ये भक्ति के आंतरिक चिन्ह है यानी शरणागत हुए प्रभु हमारे रक्षक हैं प्रभु कौन है सर्वत सम प्रभु हैं प्रभु वो हमारे साथ तो स्वामी है तो अब शांति तो होनी ही चाहिए शांति का कोई कारण नहीं बचता अगर प्रभु के स्वामित्व का हमारे अनुसंधान बना रहता है तब और इसी तरह अमोचे राज ना खासा खवा मुक्तिमंद ना आवेरे तो मुक्ति को भी तुच्छ मानते हैं तो विरक्ति और सब जो लौकिक पारलौकिक पदार्थ हैं उनके प्रति विरक्ति ना तो बहुत सहज है जो शिव प्रभु चतुष्ट होती में आज्ञा कर यदि श्री गोकुलादीश हो सर्वात्म नारदी सतत कि मरम पूजी लौकिक कई गोकुलादीश जब हृदय में धारण कर लिए हैं तब तो सभी मनोर पूर्ण हो गए अब उससे अधिक लौकिक और पर परलोक में बचा क्या तो इस तरह से विरक्ति और शांति ये वैष्णव के आंतर लक्षण है उनकी पहचान है तो ये भी हमें खास ध्यान से समझना चाहिए इसके बाद शमो दम तपक्षौचम शांतिरार्जवे चयादान विखान श्रद्धा दैवात्मसप दैवात्मसपंस भक्तिरभवति नैष्ठिकी अब आगे कहते हैं कि कुछ गुण हमारे ऐसे होते हैं कि जो गुण या लक्षण जिनको असाधारण लक्षण कहा जाता है यानी वो तो होने ही चाहिए और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि जो सहायक होते हैं सामान्य लक्षण तो जैसे हम ऐसे सोचे किसी कि बच्चे को पढ़ना है अब पढ़ने के लिए उसकी जो भी एक आयु शिक्षा विभाग तय करता है कि इतने वर्ष की आयु होने पर वो, वो स्कूल में दाखिला ले सकता है और दूसरा ये है कि शारीरिक मानसिक कोई ऐसी बीमारी उसके भीतर नहीं हो कि जो उसको पढ़ने में रुकावट रूप में बने यानी फिट हो वो तो वो पढ़ सकता है अब उसमें उसकी कुल परंपरागत कोई ऐसी प्रतिभा हो कोई और विशेष कुशलता हो घर में ऐसा कोई उसे सहयोग प्राप्त हो जो और लोगों को न हो ऐसे ऐसे सब अगर गुण उसके भीतर हैं तो वो और अच्छी बात है पर वो स्कूल में पढ़ाई के लिए उसे अनिवार्य नहीं माना जाता है कि तो तुमको घर में पढ़ाने वाला है कि नहीं कोई या तुम्हारी कुल परंपरा में कोई ऐसा पंडित हुआ है कि नहीं तुम्हारा घर स्कूल से इतना दूर है इतने पर फासले फैसे ज्यादा है ऐसा सब स्कूल वाले से वो आपका विषय है अगर तुम यहाँ समय पर आ सकते हो तो 50 किलोमीटर दूर हो तब भी तुमको एडमिशन दिया जा सकता है और स्कूल के बगल में रहते हो तब भी दिया जा सकता है ये रात करें तो कुछ असाधारण लक्षण होते हैं ये अनिवार्य लक्षण कहे जाते हैं और कुछ सामान्य लक्षण होते हैं तो अभी तक जो श्री गोपीनाथ जी गिना रहे हैं वो अनिवार्य लक्षण थे अब आगे कुछ ऐसे भी गुण श्री गोपीनाथ जी दिखलाते हैं कि अगर वो हमारे भीतर हैं तो प्रभु के प्रति हमारी जो भक्ति का भाव है वो और अच्छा सुदृढ़ होगा भक्ति मार्ग का अच्छा आचरण हाँ हम कर पाएंगे वैष्णवता हमारी वो निखार लेगी उसके लिए कहते हैं कि शव यानी हमारी आंतर इंद्रियों के ऊपर संयम हमारे मन अंतकरण के ऊपर इसी तरह दम यानी हमारी बाह्य इंद्रियों के ऊपर हमारा अंकुश सप यानी हम कष्ट को सहन कर पाए शौच यानी पवित्रता शास्त्र के अनुसार शांति का अवसर धैर्य और क्षमाशीलता दोनों होता है आर्ज यानी रुजुता सरलता दया के प्रति दया का भाव दान यानी दान की वृत्ति दूसरों को हमारे तत्व की जो वस्तुएं हम किसी को उसके हक में दे पाए इसी तरह विज्ञान तत्व का ज्ञान श्रद्धा श्रद्धा यानी आस्थिक बुद्धि शास्त्र में ईश्वर में प्रभु के सामर्थ्य में विश्वास ये सब दैवी जीवों के गुण है जो भगवान भगव गीता में हमें समझाते और अगर ऐसे गुण हमारे भीतर हैं, तो दैवात्म संपद उन भक्तिर्भवती निकी भगवान के अनुसार हम दैवी संपत्ति में पैदा हुए माने जाएंगे यानी भगवान ने हमारा वरण दैवी जीव के रूप में किया है तो दैवी जीवों में भगवान के प्रति भक्ति है वो दृढ़ता वाली निष्ठा वाली होती है ये गुण अगर हमारे साथ हैं अगर हम इसे थोड़ा बहुत वेग धैर्य के साथ हम जोड़े तो हमें मिल जाएगा श्री महाप्रभु जी दूसरे शब्दों में इन्हीं बातों को वहां आज्ञा करते हैं निर्मम सेवन करना हठा अभिमान और आग्रह छोड़ देना ये यथालाभ संतोष रखना सभी तरह के दुखों को सहन करना विश्वास प्रभु के ऊपर पक्षी के जथा होना ऐसे ये सब जो बातें उन्हीं को यहाँ पर गिना रहे यानी विवेक धैर्य और आश्रय पूर्वक हम प्रभु के प्रति भक्ति का भाव रखते हैं तो भक्ति वो अच्छी क्वालिटी वाली होगी और अगर इनमें हमें कमी आएगी तो प्रभु के प्रति भक्ति के भाव में या भक्ति के अनुसरण में भी हमें कुछ न कुछ बाधा आएगी तो ये असाधारण या अनिवार्य गुण साधारण अन्य लक्षण भी हमारे भीतर होंगे उसके ऊपर विषय को गोपिनाथ जी बातें मुझे लगता है कि यहाँ आज का विषय ब्रेक मिल रहा है तो यहां रखते हैं कल तुम लोग सब इसको एक बार जितना खिलाए उसको एक बार पढ़ के और रिविजन कर लेंगे कल इस काम प्रसारण नहीं करेंगे